भागवत महापुराण अथ पंचमोध्याय भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन द्वापरे भगवा क्षाम पीतवासा निजाध्यादिक लक्षण रूप लक्षि राजपर युग में भगवान के शिव ग्रह का रंग होता है सांवला वे पीताम्बर तथा शंख चक्र गा आदि अपने आयुध धारण करते हैं वक्षस्थल पर श्रीवत् का चिन्ह भृगुलता कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं तम तदा महाराजो महाराजोपलक्षण जयंती वेदतंत्राभ्या परम जिज्ञासवो निप राजन उत्तम जिज्ञासो मनुष्य महाराजों के चिन्ह छत्र चवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं नमस्ते वासुदेवाय नम संकर्षण चुमनाय निरुद्धाय तोभ्यम भगवते नमः नारायणा ऋषि महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने हे नम वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपकी को नमस्कार करते हैं ऋषि नारायण महात्मा नर विश्वेश्वर विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं नारायणाय ऋषे पुरुषाय महात्म रे विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मरे नमः राजन द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो कलावापी कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्णवर्ण काले रंग का जैसे नीलम मणियों से उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है वे हृदय आदि अंग कौस्तुभ आदि उपांग सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं कृष्णवर्णम क्रिश्न तृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राजय जी ही सुमेध सह कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं दिन में नाम गुण लीला आदि के कीतन की प्रधानता रहती है सदा परिभवी तीर्थास्पदम शिव विरंचित नूत शरण्यम भृद्याति हम प्रणतपाल भवाि वंदे महापुरुषते ते वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं प्रभो आप शरणागत रक्षक हैं आपके चरणार सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे तो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है महापुरुष मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ तक राज आया मृगे महापुर चरणारिंदम भगवान आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे रावावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछने और दुश्चज राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे सचमुच आप धर्मनिष्ठा की सीमा है और महापुरुष अपनी प्रेसी सीता जी के अपनी श्रेय प्रेषी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे सचमुच आप प्रेम की सीमा है प्रभो मैं आपके उन्हीं चरणार बिंदों की वंदना करता हूँ एवं युगान भगवान युग राजन इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं इसमें संदेह नहीं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्रीहरि ही हैं। कलिम है भिलभ्यते। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारी श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं इससे बड़ा प्रेम करते हैं नोलाभूदे नाम यतो विन्देत भ्राम्यता संस्कृति देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं उनके लिए भगवान की लीला गुण और नाम के की कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है नारायण क्वचि क्वचि महाराज द्रविड़े तो ताम्रपर्णी नदी कृत यतमानापयस्वनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिवन्ति जलम दा मनुजा मनुजेशर राजो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया राजन सत्युग्रिता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे महाराज विदेह कलयुग में द्रव देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं जहां ताम्रपर्णी कृतमाला पयशवनी परम पवित्र कावेरी महानदी और प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं राजन जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्राय उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है और ये भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं न गतो देवर्भताप्त नृणाम कर्तनम राजन जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेदबुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से तरणागत व प्रेम के वरदाने भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है वह देवताओं ऋषियों पितरों प्राणियों कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से ऊण हो जाता है वह किसी के अधीन किसी का सेवक किसी के बंधन में नहीं रहता स्वपाद मूलम भजत प्रिय त हरे परेश विकर्म योत्पति कथन चुनौत जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अन्य भाव से दूसरी भावनाओं आस्थाओं वृत्तियों और प्रतियों को छोड़कर भजन करता है उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्रीहरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं नारद वाच जायन्ते नारदेन्त सोपाध्याद जी कहते हैं वसुदेव जी मिथिला नरेश राजा निमि नौ योगी स्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए उन्होंने अपने ऋत्पिज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन नव की पूजा की तथोतर सिद्धा सर्वलोक पश्यत राजा धर्मानुपातिष्ठन पाप परमा गति इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर ध्यान हो गए विदे निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की तम तमप्यता महाभाग धर्मान भागवता श्रद्धया शे परम महाभाग्यवान वसुदेव मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। लोग भगवानेश्वर वसुदेव जी तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं दर्शनालिंगनालापैनासन आत्मावाम है। आत्मा कृष्णे पुत्र स्नेह प्रकुर तुम लोगों ने भगवान के दर्शन आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने बैठाने खिलाने आदि के द्वारा वात्चल स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है तुम परम पवित्र हो गए हो वैरेपल पौंड्रदास विलोकना ध्या आकृत दासनाद महापुर वसुदेव जी सुषपाल और शाल्व आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्रीकृष्ण की चाल ढाल लीला विलास चितवन बोलन आदि का स्मरण किया था वह भी निर्माणसार नहीं सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और ये सारुप्य मुक्ति के अधिकारी हुए फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं उन्हें श्रीकृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है ही नहीं मापत्य बुद्धि माया मनुष्य भाव मूढ़ परे व्य वसुदेव जी तुम श्रीकृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो वे सर्वात्मा सर्वेश्वर कारणातीत और अविनाशी है उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है हंतवे गुप्तये वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही औतीर्ण हुए हैं और इसी के लिए जगत में उनकी भी गाई कीसुदेव देवती च महा भागा जो हम आत्म श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित नारद जी के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तक्षण छोड़ दिया इतिहास पुण्यम धारिये समातु समलम ब्रह्म भूजा कलपते राजन यह इतिहास परम पवित्र है जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्या सहितायां एक दस स्कंधे